के बाद भय घर यश कब तुख भयू जो लगी काम संभ पयउ वहीं बिलोक सतंक उमारू भयू यथातिथ सब संसारू भय तो तुरत सब जीव सुखारे में मध्य उतर गई मतवारे रंगी कम दयमाना दुराधरश दुर्गम भगवाना दुरा सुरत कछु कर नहीं जाई <pel> मरण थान मनरस सुगत से तुरतर उ न बाम शुभ सग दिशा विभागा जन्म गत अनुराग तीक मेरू मन मन सिज जागा जा गल मनोभवे मन बन सुभगतान परी कल शीतल सुगंध सुमंद मारुत तो मदनय नल सखा सही शरण बहु कंज गुंजत कुंज मंजुल मधुकर हंसति कसु सरसरव करी गाल ना चह अक्षरा कल कला करोटिदी हार्य सोन समेत कवि नल समाधि शिव को त्योहृदय अब स्मरण करें कल कर जो है वो देखते हैं कि देवताओं के कहने से काम जब भगवान तो शंकर जी से चला तो चलते ही उसने अपना उग्र धारण किया बाद तो उसने अपना बल दिखाया और उसके कारण से सारे संसार में उसका आधिपत्य हो गया और सब लोग जितने भी दीर से, से सब जात उनके थे उनका सबका वर्णन कर दिया वृक्षों का भी तालतलियों का भी नदियों सागर का भी और जितने पशु पक्षी को चक्रवात का भी उनका वर्णन कर दिया मनुष्यों की बात कहा कि उनकी क्या कहें भूत पैचाल उनकी बात क्या कहें यह तो सदा ही काम के अभी नहीं है और काम उनको सदा लखता है उनका क्या चर्चा करनी है उनके लिए कोई विशेष बात है समय नहीं कहनी कह करके एक प्रभाव पहली बार के ये दिखाया और कहा कि ये कार्य कितनी देर का में हुआ चाहे जितनी देर में काम जब संतल के पास पहुंचा तो मार्ग में उसे दो दंड का समय लगा उतने बीच में उसने सारे संस्कार को जागरूक कर दिया तो ब्रह्मांड भीतर काम कौतुक कामकृत कौतुक और ये काम का कौतुक तो था कौतुक तो मैंने खेल था कोई उसके लिए बात प्रसार करने की आवश्यकता नहीं थी उसके लिए बहुत उसको अपनी शक्ति लगाने की जरूरत नहीं थी ये जो तो काम ने अपने स्वाभाविक बल के द्वारा ये कार्य दिखा दिया जो सारे संसार को उसने जाकुल कर दिया धन्य काहू भी कोई भी उस समय धारण नहीं कर रहा था सब अभीर हो गए थे सबके मन मन से झारे और सबके मन में प्रवेश हो गया मन को सबके क्षुद्ध कर दिया सब दाखिल होने लगे अपने मन में निर्दास के कारण से हो गई, और कहते हैं कि बस उस समय सब कहते सब दाखिल हो गए तो अब भाई बात ही रह गई टीका सेंटर यूनिवर्सिटी में दाखिल हो गए तो काम ऐसे करके कहते हैं कि ये रात के रघवीर के उलम भगवान ने जिनकी रक्षा की वो समय बच गए उनके ऊपर इसका तो प्रभाव नहीं पड़ा तो ये भ्रमण चलता है वो तो कथा के रूप में चलता है काम को मान लिया की एक प्रकार का पुरुष है और शंकर जी भी एक पुरुष है और वो काम वहाँ शंकर जी के पास जा रहा है ऐसा करके चित होता प्रकार से है लेकिन इसको तो समझदारी के साथ में ये भावात्मक व्यक्तियाँ हैं तो उनको उसकी भावना के रूप में उनको देखना चाहिए का काम पर शंकर जी परम परमात्मा है शांता स्वरूप कल्याण स्वरूप आनंद स्वरूप देहाती प्रकार के भगवान है वो तो शंकर जी है और काम जो है मन का विकार है ये जब मन और इसका मन में मन से उत्पन्न होता है मन या हृदय ही इसका भवन है वही इसका वास भी है और वही उपद्रव करता रहता है और रजुगुण से इसकी उत्पत्ति होती है रजुगुण इसका बहुत प्रेरक पत्र है ये जो इसके लक्षण है ये बताना चाहते हैं। और इतनी बड़ी शक्ति है मन में ही व्यक्तियों के मन में ही उत्पन्न होता है मन को ही क्षुद्ध करता है और जब मन में छोड़पन होता, होता है तो मन अशांत मन से तो। तो तो मन दुखी मन व्यक्ति दुखी भी होते हैं मन व्यक्तियों के ये काम मन से उत्पन्न होकर के मन को छो उत्पन्न करता है और मन में क्षो करके व्यक्ति को दुखी भी करता है ये सब दिखा दिया लेकिन ये जब परमात्मा जिसके हृदय में बात कर रहा हो वहाँ काम जो है वहाँ उसका प्रवेश नहीं होता अब ये बात आगे दिखाते हैं। दूसरी कथा का आगे जो अंग आगे बढ़ता है उसके माने अब वो काम शंकर के पास पहुँचता है उसका परिणाम क्या होता है वो बताते हैं कहते हुए घरे जैसे कहते कि भय तो, तो ये दो घड़ी में ये सब कौतुक हुआ ये पहले भी कहा था कि काम का कौतुक आय ये काम का कौतुक है अभी काम ने कोई तो विशेष अपना बल ही दिखाया है, खेल खेल थीन है कौतुक माने खेल तमाशा साधारण सी बात तो ही उभय घड़ी अस कौतुक भय दो घड़ी में इस प्रकार का ये सब कौतुक हुआ और जो लोग काम संबोध गए हु शंकर जी के पास गया तब तक तो ये बात सुनी घटना इस प्रकार तो की कार्य संसार में घटी सबके मन में क्षेत्र हुआ है सब जाकर लोग हुए दुखी हो गए शिवंगलो के सतंग क्यों मारू शिवंग शंकर जी को तो जी के सामने पहुंच गया वहां तो जैसे ही शंकर जी को तो उसने देखा तो बस सतंग मैंने भयभीत हो गया अब उसे लगा कि बस अब हम ऐसे स्थान पर आ गए हैं जहाँ हमारा अब बन नहीं चलेगा अभी तक तो हम कौतुक कर रहे हैं, यहाँ कौतुक की तो बात ही क्या अगर हम अपना बल भी दिखाएंगे तो भी यहाँ पार नहीं पा सकते ये उसकी समझ में आ गया और भय, सब संसारू है और बस उसका परिणाम क्या हुआ काम में उधर संकित हुआ मन उसको भय हुआ तो मन उसकी शक्ति दुर्बल पड़ी संकुचित हुआ तो सारा संसार यथास्थित हो गया कि मनुष्य जैसे पहले फेवर इसी प्रकार हो गए उसका प्रभाव काम का प्रभाव सारे संसार के ऊपर जो था वो समाप्त हो गया बस ये शास्त्र का जिस चीज वो इसी बात की है कि अगर हमारा हृदय मन बुद्धि परमात्मा की तरफ बने तो परमात्मा भाव को प्राप्त करके ये सब विकार मानसिक विकार शांत हो जाते हैं काम का विकार भी शांत हो जाता है जहाँ परमात्मा का स्मरण किया भक्ति आई परमात्मा का ज्ञान उदय हुआ तो उनके सामने के लिए इच्छा नहीं है सामने दुर्बल हो जाता है मन को अशांत नहीं कर है इस बात को बताने के लिए कह दिया की शंकर जी के साथ गया जैसे उसको भय विवाह शंकर जी को देख करके वैसे ही उसका प्रभाव जो सारे संसार के ऊपर फैला था वो समाप्त हो गया और सारा संसार यथाथित को प्राप्त हो गया भय तुरंत सब्जी सुखारे और सब्जी सुखी जो गए अब देखो क्या संबंध बना कि जब काम का प्रभाव होगा तो मन में क्षोभ उत्पन्न होगा शांति होगी और दुखी होंगे और जहाँ काम का प्रभाव हटा मन शांत हुआ और सुख अनुभूझ अगले जो शास्त्र की जो निर्णय हैं, खोजे हुए बिंदु सिद्धांत हैं, इनको अपने जीवन में व्यक्ति देख सकता है कि मन कब शांग, जब शांत होता तब तो दुखी होता नहीं होता जब शांत होता तो सुखी होता नहीं होता ये सब अपने आप अपने निर्णय करके देख सकता है जैसे कि यहाँ बताया वही बात को अपने अंतों के द्वारा भी अपने जीवन में देख लो भय तो, तो सभी जीव सुखारे जिम मत उतर गए मत मारे अब उदाहरण देकर के बताते है की देखो कैसे ये हुआ जैसे की मत माने बने नशा किया हो तो तो नशे के में मध चढ़ा हो किसी को तो उस समय तो वो अटाएं खटाय बोलता है गलत गलत काम करता है व्याकुल भी होता है लेकिन जहाँ नशा उत्सव उतर गया तहाँ वो व्यक्ति शांत हो जाता है तो आप ये भी तुलना करके दिखाते हैं कि ये काम जो है एक प्रकार का मध्य है जैसे मध्य व्यक्ति के मन को विक्षुब्ध कर देता है तैसे काम भी मन में क्षोभ कर देता है अशांति कर देता है इसमें दोनों की तुलना इसी प्रकार करके देख ली और जैसे नशा उठा जाने पर व्यक्ति स्वस्थ हो जाता है शांत हो जाता है ऐसे ही ऐसे ही काम के प्रभाव से बचने पर कामनाएं त्याग दी काम निवृत्त हो गया वैसे ही व्यक्ति शांत हो गया और बस इसको सुख प्राप्त हो जाता है स्वस्थ हो जाता है उसकी उग्रता आदि उसकी प्रचंडता उसकी चिंताएं भय इत्यादि सब समाप्त हो जाते हैं ये तो भय चौत तो सब जीव सुखारे जिन मद उतर गए मतवारे अब मद उतर गए मतवारे में अगर हम सद मानस की अन्य पंक्तियां देखेंगे तो बहुत बातें और हम सद मानस बार बार कहते हैं इसलिए पढ़ना चाहिए अन्य अन्य स्थानों में और भी बहुत सी जगह ऐसी समानांतर बातें इसी प्रकार की संतुलित बातें और जगह भी हैं उनको एक जगह समान करके देखे तो बात बहुत ज्यादा स्पष्ट हो जाती है बातुल गीत तो बातुल भूत विवश मतवारे ये नहीं बोले बचन समारे बातुल जो बहुत बात करने वाला है फिजुल की बातें करता है भूत विवत जिसके सर पर भूत सवार हो और मतवारे जिन्होंने नशा खाया हो तो नहीं बोले वचन संवारे उनकी बात जो वो हो संभाल करके नहीं निकलती बस जैसे बंटवारे तैसे काम का प्रभाव तो भी एक प्रकार नशा उनके ऊपर चढ़ा के वो भी विचार करके नहीं बोलते हटाए सटाए बोलने लगते हैं ये बुद्धि बिगड़ती है इससे जो ये, ये इस प्रकार के और और जगह जगह की जो इस प्रकार के चौबाइया है। हैं रामचरित मानस की देखेंगे तो उससे ये पता लगेगा कि इसका प्रभाव किस प्रकार पे और रुद्र रुद्रदेश मदन भय माना हाँ रुद्र ही देख अब शंकर जी का नाम यहाँ रुद्र नहीं करके बोलते हैं कि शंकर जी वैसे तो बैठे हुए हैं शांत भगवान के ध्यान में समाधि लगाए हुए हैं लेकिन काम के लिए वे रुद्र हैं क्योंकि काम के विरोधी है उसके लिए भगवान काम के लिए रुद्र रूप हैं रुद्र रूप मन प्रलयकारी भगवान शंकर को रुद्र रुद्र तक कहते हैं जब को संसार की शक्ति का विनाश करते है तब तो उनका नाम रुद्र ही जाता है तो वो काम का विनाश करने के लिए तत्पर है भगवान शंकर ही इसलिए वो रुद्र है काम को शंकर जी क्या दिखाई दिए करेंगे तो रुद्र है इनसे हम बच नहीं सकते ये हमारा विनाश ही कर देंगे ऐसा भाव उसके मन में आए आया इसलिए रुद्र है देख मदन भय माना उसके मन में भय उत्पन्न हुआ और दुराधर्श दुर्गम भगवान उसको ये लगा ये तो बड़े दुराधर्ष है दुराधर्श के माने वो जिसके ऊपर विजय न पाई जा सके जिसको दबाया न जा सके जिससे पार न पाया जा सके जिससे जीत न सके उसे कहते हैं दुराधर्श काम को दिखाई दिया ये शंकर जी तो दुराधर्श है इंसान जीत नहीं सकते बहुत प्रसन्न है बड़े शक्तिशाली हैं। इनकी शक्ति के सामने हमारी कोई भी शक्ति नहीं है ये उसको समझ आने लगा उसके देखता है की गुराधर्ष है दुर्गम ये भगवान शंकर की दुर्गम है गम के मान जहाँ किसी व्यक्ति की गति हो वो तो सुगम है लेकिन जहाँ जिसकी गति न हो वो दुर्गम है अभी ये काम आया तो भगवान शंकर जी के अंदर प्रवेश करना चाहता था उनके मन में पहुँचे और वहाँ छोर उत्पन्न करे लेकिन वो अंदर प्रवेश करने के लिए द्वार ही नहीं पाता शंकर जी के निकट निकट तो आगे जग के पार्वती जी कह देती हैं देखो अरे भाई शंकर जी ने काम को भजन कर दिया तो सुन शंकर जी को क्या दोष बात यह है की अगर कहीं अग्नि के पास शीतलता जाएगी तो शीतलता का क्या होगा वो अपने आप शीतलता नष्ट हो जाएगी उसमें अग्नि का क्या दोष अग्नि तो तापवान होती है उसके पास शीतलता जाएगी अपने आप नष्ट होगी ऐसे ही भगवान शंकर जी जो है वो तो दुराधर्श हैं, दुर्गम है काम के विरोधी एकदम से हैं, उनके पास काम जाएगा तो तुम्हें खो ही जाएगा उसे शंकर जाएगा। तो जी क्या करेंगे तो ये इस प्रकार बोलते मन स्वभावता ये है कि शंकर जी को अगर हम भगवान का भक्त करके रूप में देखें, इस समय समाधि से बैठे हुए हैं अथवा अच्छा भगवान शंकर जी को परम ज्ञान मान के रूप में वेदांत ज्ञान अद्वैत वेदांत के रूप करके देखें तो ऐसे ज्ञान में और परमात्मा के ऐसे समर्पण भाव की भक्ति में जो व्यक्ति स्थित है उसके लिए काम है वो उसके लिए दुर्गम किला है उसके अंदर वो काम प्रवेश नहीं कर सकता आक्रमण नहीं कर सकता तो ये दिखाते थे भगवान शंकर जी दुरादर्श है रुद्र हैं दुराधर्श है और दुर्गम है आगे ये बात जो वर्णन और किसी करते है उससे मालूम हो जाएगा की तो दुर्गम तात्वर्य क्या है वो किसी के वो काम तभी किसी का कुछ बिगाड़ सकता है जब उसके मन में प्रवेश करे और मन में क्षोभ उत्पन्न करे अगर मन में प्रवेश करने की उसकी सामर्थ्य ही न हो कोई व्यक्ति के मन में वो काम प्रवेश ही न कर सकता हो पहले से खिले बंदी बाहर ही हो तो फिर वो काम उसका क्या बिगाड़ सकता तो एक दुराधर्ष दुर्गम भगवाना और फिर तो भगवान शंकर जी तो भगवान है भगवान खर ऐश्वर्य जिसमें वैराग्य भी एक है ऐश्वर्यवान है वैराग्यवान है तो भगवान शंकर जी वैराग्यवान है अब जैसे ये काम और राम दोनों एक दूसरे के विरोधी हैं, तो जैसे राम तैसे विवेक विवेक का भी ये काम विरोधी है अगर विवेक टिका रहेगा तो काम नहीं आ सकता काम आ गया तो विवेक टिका नहीं रह सकता एक दूसरे के ये भी विरोधी है इसी प्रकार से वैराग्य और काम ये भी दोनों एक दूसरे के विरोधी अगर कोई वैराग्यवान है तो काम कहां से आ सकता है? कामना वैराग्य के माने ही कामना का त्याग है अगर कामना फिर भी बनी है, तो वैराग्य का बात का इसके मैंने वैराग्य और कामना जो दोनों दोनों विरोधी है इसलिए भगवान कहकर के और ऐश्वर्यवान है इत्यादि है वो तो अच्छे बातें जो है भगवान मैं तो अलग है उसमें से वैराग्य की बात ले लें तो भी देखते है की भगवान के जितने भी गुण है वो सब काम के विरोधी है काम उनका कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता तो ये दिखाया है। ये सब सब लक्षण काम को भगवान शंकर जी में दिखाई दिए शास्त्री कहता है कि अगर काम से हम बचना चाहते हैं तो ये गुण हमारे अंदर आने चाहिए ऐसी ही भगवान की भक्ति आनी चाहिए ऐसा ही ज्ञान आना चाहिए अपना मन और अपना हृदय ऐसा ही एक किला बन जाना चाहिए सुरक्षित किला जिसमे भगवान का तो हो लेकिन ये काम आदि साक्षर उसमें प्रवेश न कर सकें तो इस प्रकार का ऐसे स्वस्थ अपना अंदर जो है वो हो भाव तैयार हो तो अब ऐसा जब देख लिया तब उसको काम को क्या लगा कि इसके माने अब हम यहाँ पर बचेंगे नहीं शंकर जी के सामने आकर के हमारा विनाश जरूर है ये भाव से भय लगा कि मैंने किस बात का भय लगा कि हम बच नहीं सकते मर ही जाएंगे अब तो जब मर जाएंगे तो दो उपाय है ये तो भाग खड़े हो और यह मरने के लिए तैयार तो भाई मरो क्या करता है यहाँ पर फिरतलाज कछुकर नहीं जायी तो उसने सोचा कि यहां से भागना चाहिए यहां बच नहीं सकते लेकिन जब भागने का बचार मन में आया तो उसे लज्जा लगी फिरतलाज कि लज्जा रख किस बात की कि लगी कि देखो हम कितनी बड़ी बड़ी बातें करके इंद्र आदि देवताओं के सामने करके आए हैं कि हम परोपकार के लिए अपना जीवन दे देंगे और जो परोपकार के लिए मर जाते हैं संत लोग उनकी प्रशंसा करते हैं देखो ऐसी बातें करके आए और यहाँ पर आए तो मैं भाग ठड़ू तो ऐसे सोच करके प्रभु लज्जित हुआ उसने फिर भागने का जो विचार जो है वो उसे छोड़ना पड़ा तो फिरत लाज कुछ कर नहीं जाये लेकिन वहाँ टिका रहे तो शंकर जी का कुछ वो बिगाड़ पा रहा था शंकर जी की समाधि भंग इत्यादि हो कुछ उनको तो उसको, उसको कुछ करने में उसका चलना ही था भंग नहीं चल रहा था तो फिर उसने क्या किया कि मरण मन रचे से उपायी तब उसने ये निश्चय कर लिया कि शंकर जी से ज्यादा भिड़ेंगे तो मरना निश्चय है और कहा कि मरते हैं तो मरे लेकिन हम जिस काम के लिए आए हैं वो जरूर करेंगे इस बात में तो मरण ठान मन रचे से उपायी उसने उपाय रचा उसने सोचा कम से कम मरते मरते एक बार शंकर जी की समाधि तो हम कर ही दे तो मरी जाएंगे है। ये दुष्ट प्रवृत्ति है अपने तुलसीदास जी कहते हैं दुष्टों का स्वभाव क्या है कि दूसरे को हानि पहुंचा करके चाहे भले ही मर जाए लेकिन दूसरे को हानि जरूर पहुंचा देंगे ये स्वभाव दुष्टों का हम मरेंगे तो मरेंगे क्या बात जैसे उधार दे दिए मक्खी का मक्खी दूध भी गिर पड़ी तो उसने क्या किया कि चलो दूध तो हम बिगाड़ देंगे चाहे भले ही उसमें गिर के मर जाए पर अकाश भट्ट ये, ये लोग जो होते हैं ये दूसरे का काम बिगाड़ने में बड़े लाभ होते हैं मरने को तैयार रहते हैं कुछ भी हानि हो जाए उसकी परवाह नहीं करते तो इसे कहते हैं मरन उठान मरने की हानि उठाने को तैयार <coughs> और मन रचित हो और फिर उपाय करने लगा शंकर जी की समाधि भंग करने को तो। तो अब देखो यहाँ जो उपाय करता है ये अपने सहायकों के द्वारा करता है काम का प्रभाव जो है तीन प्रकार से दिखाया सावधानी सावधानीपूर्वक पहले जो दिखाया जब वो शंकर जी के पास चला तो सारे संसार के ऊपर जो प्रभाव पड़ा वो दिखाया लेकिन शंकर जी के पास आकर के जब वो भयभीत हुआ तो संसार के ऊपर जो उसका प्रभाव पड़ा था वो घट गया और यथाशिथ्य हो गई मैंने पूरा समाप्त नहीं हो गया फिर तो जो जैसे लोग थे वो वैसी स्थिति में आ गए सामान्य स्थिति में आ गए एक तो काम का प्रभाव वहां देखने को मिला जो यहां पर शंकर जी के सामने आकर के काम दो प्रकार से अपना प्रभाव दिखाता है एक तो अपने सहायकों के द्वारा अब देखते हैं आगे जितने उसके सैनिक थे सहायक थे वे उसकी शक्ति शक्ति लगा करके शंकर जी से मोर्चा लेता है लेकिन उसके सहायक जब सफल नहीं हो पाते तब उसके बाद में तीसरी बार काम स्वयं शंकर जी को क्षुब्ध करने के लिए अपने आप अपना धनुष्वार उठाता है और वो प्रहार करना शुरू करता है तो काम के तीन बार ये आक्रमण ये तीन प्रकार के उसके प्रभाव दूषित प्रभाव जो उसके हैं किस किस प्रकार से कार्य करता है वो ये दिखाया गया तो इस कथा के द्वारा काम का जितना व्यापक विवेचन हो सकता था जितना अधिक से अधिक स्पष्ट बातें उसके संबंध में कही जा सकती थी वो सब इस कथा के द्वारा सुझा दी गई अब समझने वाले इसको बार बार पढ़ें बार बार देखें तो उनको सब समझ में आ जाएगा कि ये कैसा विकार है कैसे मन को अशांत करता है इसमें क्या क्या दोष है इसे कैसे बचना चाहिए ये सब इतने ही प्रसंग से सब समझ में आ जाती है बात <töks> तो उसने प्रगति से तुरंत रुचि ऋतुराजा तो उसने क्या किया कि रुचिर ऋतुराज को उत्पन्न कर दिया ऋतुराज का मैंने बसंत ऋतु बसंत ऋत ऋतुराज है <tok> और ये काम का सहायक है सैनिक है प्रधान सेनापति काम का काम जो है वो माने एक राजा है और उसके तमाम उसके साथ सेनापति हैं उन सेनापतियों में से एक ॠतुराज बसंत ऋतु भी है अब इसके मान उस समय कोई भी ऋतु रही हो ग्रीष्म ऋतु रही हो हेमंत ऋतु रही हो लेकिन कोई भी ऋतु रही हो जब ये आया वहाँ शंकर जी के पास तब इसने वहाँ बसंत ऋतु उत्पन्न कर दी अब बसंत ऋतु के जो जो लक्षण हैं वो वो सब आगे बताते हैं कि जब बसंत ऋतु आ जाती है तो कौन कौन लक्षण होते हैं और उसका प्रभाव बसंत ऋतु का और उनके जो बसंत ऋतु के जो जो उपक्रम उत्पन्न हुए उनका प्रभाव व्यक्तियों के मन के ऊपर किस प्रकार पड़ता है कैसे वो मन में वो का, काम उद्दीपन उसके मन में लोगों के मन में होता है ये इसमें बताते हैं कहते हैं कि प्रगति से तुरंत तुर, राजा तुर, तुर, तुर, तुर, तुर और कुसमित नवतरु राज भी राजा अब बसंत ऋतु आ जाएगी तो खूब फूल फलने लगेंगे जितने पेड़ होंगे उनमें खूब फूल कुसुमित साफ पेड़ जो है खूब फलने और नवतरु और तो सब पेड़ उस समय हरे भरे खुँँ हरे खूब हो गए खूब फल और खूब हरे कही सुखी पत्तिया नहीं कहीं ऐसा नहीं की डालियों में में रहो मात्र खूब लहलाते हुए पत्ते खूब बढ़िया बढिया फूल छत पेड़ों में हो गए नए वृक्ष हो नौ।, नौ नौ के दो अर्थ है नौ के माने नया भी है और नौ के माने लचना भी है मैंने ये फूलों फलों से वृक्ष लदे हुए लच रहे थे तो कहते हैं कुस्मित नव तरु राज विराजा राज माने उनकी पंखियां बंदा सब जगह पेड़े पेड़ी पेड़ सब जगह वृक्ष और विराजा सब विराजमान थे सुशोभित हो रहे थे बड़े सुंदर लग रहे थे सबके सब वृक्ष सब फूलों से लदे हुए पत्तियों से ढके हुए हवास में चल रही है कहते हैं ये सब इस प्रकार बन उपमन का तलागा परम सुभग सब दिशा विभागा सब वन का बन वृक्षों का जितना बन वो सब बड़ा ही सुंदर जितने उपमन और बातिका इत्यादि थे वो भी सब सुंदर तलाक थे मने वो भी सुन्दर बापी के मैने जैसे कुआ बावली होती है तो बापी का हो गई और तालाब के मैने तालाब हो गया तो जितने तालाब हैं कुएं हैं जहाँ जहाँ सरोवर जल के है जहाँ बगीचे हैं जहाँ बन है वहाँ सब जगह सुंदर सुंदर सब चारों तरफ प्रकृति जो वो सौन्दर्यमयी प्रकृति हो, हो गई सब जगह परम सुभ सब दिशा विवाह सुभग बन बड़ी सुंदर सबके सब दिशा विवाह हर दिशा में चारोर सब जगह इस प्रकार से रुतरा छा गया और सारी प्रकृति सुंदर सुंदर सुंदर सब प्रकार से हर वस्तु सब सुनता जहाँ तहा जान उम उमगते अनुरागा और ऐसा लगता है की सब तरफ जानो मानो प्रकृति में अनुराग उमग रहा हो ये सब वृक्ष हरे भरे ऐसे है मानो ये सब बड़े प्रेम परिपूर्ण हैं इनमें पुष्प क्या है इनकी सुगंध क्या है मानो प्रेम इनके भीतर से उमड़ रहा है ऐसा लग रहा है इसके कारण से इस प्रकार की प्रगति इस प्रकार की हो गई और देख मुझे मन मन सिज जागा कहते ये ऐसा वातावरण तैयार हो गया कि जिनके की मन बिल्कुल मर गए थे उनमें भी मन से जागा उनमें भी ये जाग पड़ाई और उसमें उनके भी मन में उद्वेग उत्पन्न हो गया मन में बड़ा उत्साह आने लगा उनका भी सजीव हो गया मन मन मरा हुआ मन फिर जागृत हो उठा ये इस प्रकार के वातावरण इस प्रकार का बन गया तो जा गई मनोभवन मन, तो मरे हुए मन में भी मनोभव जागृत हो गया बन सुभगता न पड़े कहीं ऐसी की सुभगता है सारा बन ऐसा सुंदर कुछ कहते नहीं बनता सबके मन में प्रसन्नता आ गई सब में प्रेम परिपूर्ण हृदय हो गये सबके शीतल शिकंद मंद मारुत मदन अनल सखा सही और कहे को समय जो है वो हो वायु भी चलने लगी और वायु कैसी चलने लगी वायु के तीन गुण बताए शीतल सुगंध और सुमंध ये तीन लक्षण बताए वायु जो प्रिय लगने वाली जो वायु है उसमें तीन गुण होते हैं ये बार बार रामच मानस में भी कहा गया अपने और हिंदु शास्त्रों में भी जितने ग्रंथ और साहित्य है उनमें इसका वर्णन करते रहते हैं शीतल मंद सुगंध ये तीन लक्षण जब वायु पे होंगे तो ये वायु प्रिय लगेगी जैसे गर्मी के दिन है तो ठंडी हवा चले और फिर मंद चले आधी सुफन्न चले हाँ? और चले भी ऐसा नहीं कि बिल्कुल स्थिर रहे चले भी लेकिन धीरे धीरे चले और फिर उस वायु में सुगंध भी हो पुष्पों से होकर के आ रही है तब ऐसी जो वायु होगी वो सबसे प्रिय वायु लगने वाली है। और इसमें ये बताते हैं कि ये इस प्रकार की वायु काम की सहायक है ये सहायक है मैंने काम को प्रदीप्त करने वाली है जैसे शाम को भी अग्नि करके माना जाता है उदाहरण कहीं कहीं दिया जाता है कामाग्नि बोला जाता है तो अग्नि का जैसे सखा पवन है पवन जो है वो अग्नि को सहायता करता है तो अग्नि प्रज्वलित होती है तो तुलसीदास जी ने एक दोहे में लिखा कहा कि देखो संसार में जो बली लोग होते हैं शक्तिशाली श्रेष्ठ लोग होते हैं उनकी तो सब लोग सहायता करते हैं और वही लोग दुर्बल व्यक्तियों को का विनाश करते हैं ये संसार की प्रवृत्ति है इस प्रकार से जैसे कि वायु जो है अग्नि को तो प्रज्वलित करेगा कहीं आग लग जाए और हवा चल जाए तो देखो आग बढ़ती चली जाएगी बढ़ती चली जाएगी मान वो कमन आग को बढ़ा देगा और दीपक ही देर बुझाए और अगर कहीं दीपक में हवा लग जाए तो दीपक बुझा दे क्योंकि दीपक में थोड़ी अग्नि है हवा लगी दीपक बुझा देगी लेकिन जहाँ ज्यादा अग्नि होगी तो वहाँ दीपक तो को अग्नि लगेगी तो अग्नि को बढ़ा देगा तो इस प्रकार से संसार की प्रवृत्ति है तो ऐसे ही कहते हैं कि यह अग्नि का ये वायु जो है वो हो दीपक के नहीं लेकिन अग्नि का जो है ये वायु सहायक है इसी प्रकार की मंद सुगंध वायु जो है वो हो रूपी अग्नि का सहायक है उसको प्रज्जवलित कर देने वाला है तो इस प्रकार की स्थिति उस समय हो गई काम का सहायक ये समय ऋतुराज भी काम का सहायक है और ऋतराज के जो अंग है वो दक्ष है पुष्पादि है अच्छी आदि है उनका बोलना है वायु का है शीतलमंद सुगंध वायु का चलना है ये सब बसंत ऋतु के अंग हैं और ये सब के शब्द हैं काम के सहायक हैं तो कहते हैं कि विकसय सुरन बहुकंज गुंजत पुंज मधु मंजुल मधुकरा बिकसे सरन सरोवरों में खिले बहुकंज बहुत से फूल तालाबों में खिल और गुंजत पुण्य मंजुल और उसमें मधुकर जो वो हो मधुकरों के समूह समूह भौरे भौवरे मलरा तो इस प्रकार तालाबों में कमलों का खिल जाना और फिर ऊपर भ्रमरों का मराना ये भी रुतराज का एक अंग हुआ और ये भी काम का सहायक बना तो कभी लोग जहाँ जहाँ संजारस की कविता करते हैं वहां पर ये ये सब उपक्रम जितने हैं उनको सबको स्मारण करते हैं और उनका सबका वर्णन करते हैं तो उससे ये मालूम होता है कि ये सब के सब जो हैं इस प्रकार से काम के सहायक हैं, उन्हीं के सहारा लेते हैं तो कलहंस पिक सुख सर सरव करी गाच ही अक्षरा और उस समय पक्षी बोल रहे हैं वो भी मधुर पक्षी बसंत ऋतु में बोल रहे हैं, तो वो भी उनका पक्षियों का बोलना भी मन में काम को जागृत करने वाला है इसलिए कहते कलहंस हंस जो है हंस की जगह कलहंस बोलते है जो हंस मधुर बोलने वाला है उसका नाम कलहस है हंस कई प्रकार के हुए? हंस होता है राजहंस होता है कलहंस होता है हंस साधारण है जो और तालाबों में मिले कोई औुक होते सरसरव मधुर स्वर ये मधुर स्वर में ये पत्ते सब बोल रहेगी पक्षी करी गाचे अफसरा और अपसराए भी गाती हुई नाच रहे हैं, बस अपराय और ये जहाँ ये बसंत ऋतु है बस चारों तरफ इस प्रकार के सुंदर पवन वायु और वातावरण है पक्षियों को प्रकार ऐसी बोलना है फूलों का सुगंध भ्रमणों का ये समझो इसमें जो धन उत्पन्न हो रही है ये अफसराओं का नृत्य है अक्षराओं का गान है ऐसे सम्बन्ध ये सबका सब वातावरण सब उस प्रकार का बन गया सकल कलाकर अब ये इस प्रकार के काम में अपने सैनिक ऋतुराज के द्वारा और ऋतुराज के भी जो और जितने सैनिक है उन शक्ति सहायता से उसने जितना उपद्रव हो सकता था उस समय उसने करने की कोशिश की लेकिन सब इस प्रकार की कलाएं कर दी दे देखी नाना प्रकार से सब कुछ किया हारे समेत और उसकी सेना हार गई सेना हार गई उसने भी हार मानी की देखो अब इस प्रकार से हम जीत नहीं सकते चली ना चल समाज से वह चोटे हृदय निकेत चली ना चल जी के समाज अचल बनी रहे अब लोग इस प्रकार का अनुमान लगाते हैं सोचते हैं कि शंकर जी ने समाज लगाया संबंध के लिए बैठे हुए थे भगवान का ध्यान कर रहे थे लेकिन जब उनको इस प्रकार के अक्षराओं का गान सुनाई दिया कल हंस पी के की धन हुई तो कानों से होकर के उनके अंदर पहुंच गई आँखें नहीं खोजे उन्होंने देखा तो नहीं लेकिन कानों से होकर के धन पहुंची, तो शंकर जी ने अपने समाज को और संभाला मन को और संभाला और भगवान में दृढ़ता पूर्वक लगा दिया और इतना मन अपने भगवान में लगा दिया कि फिर कर्ण इंद्री से भी बाहर की ध्वनि आनी बंद हो गई, वो भी सुनाई देना बंद हो गया और एकमात्र होगा उनका चित्त और परमात्मा दोनों एक होकर के हो गए बाई जगत से बिल्कुल संबंध जो कड़ा बहुत रहा भी होगा वो भी समाप्त शंकर जी ने कर दिया तो शंकर जी का समाध कैसी हो गयी अचल हो गयी अब वो सामने चलने वाली नहीं है काम का प्रभाव शंकर जी के ऊपर कोई नहीं पड़ रहा है कामदेव ने देखा गरे शंकर जी तो और इतनी घन समाज में हो गए कि अब इनको जरा अभी कहीं मत बिल्कुल है ही नहीं कोई प्रभाव इनके ऊपर दिखाई नहीं देता <स्थित> और तो हृदय निकेत तो की हृदय निकेत तो कौन निके है काम का ही नाम है जिसे मनशीष कहते हैं वही हृदय निकेत हृदय निकेत जिसका बात कहा है हृदय रूपी भवन में ही जिसका बात है हृदय उसका घर है मन में छो उत्पन्न करता रहता है तो वो हृदय में बात करने वाला अफ्राम कहता है कि हम तो सबके हृदय में बात करते हैं, संज्ञान का जो हृदय है वो भी हमारा वास है और हम अपने घर में ही हृदय पा रहे हैं, जैसे कोई व्यक्ति अपने घर के दरवाजे तक पहुंचे और घर के भीतर न घुसने पावे तो भाग्य हम अपने ही घर में न घुसा बताए दूसरा के कब्जे जवा ऐसे करके वो दरवाजे पर वो मानव शंकर जी के बाहर वो सोचता है और बड़ा गुस्सा होता, फिर प्रोधित होता।, प्रोधित होता फिर है क्रोधित होता है, क्रोधित होता है दूसरी लगाने सोचता है और वो सोचता है कि हमारे सैनिक इतने शक्तिशाली नहीं हैं कि शंकर जी के समाधि को भंग कर दे इसलिए हमें अपनी शक्ति स्वयं लगानी चाहिए सैनिक तो शक्तिशाली होते है लेकिन सेना तक तो उनसे ज्यादा शक्तिशाली होता लेकिन सेना तक से भी ज्यादा शक्तिशाली राजा होता है जिसके कि सेनापति होते हैं तो ये काम यहाँ राजा है तो ये सबसे ज्यादा यही है ये यह। तो सुस्ता न सैनिकों से काम बनता है ना सेनापति से काम बनता है तो हमें अपनी शक्ति अब लगानी पड़ेगी शंकर जी की समाज भंग करने के लिए चल तो आगे देखिए वो क्या करता है क्रुद्ध तो होकर के स्वयं अपनी तैयारी तो करता है सी सुमन चापन जी सरसंधाने तेरे सता के लगी ताने विषम लागे छूट समाजे समझ छोभ वि सकल दिश दे सौरव पल्लव मदन विलोका भयो कोप कंप उत लोका तब सेवती सर नये न उधारा शिवत काम भयो जर छा कार भय जग भारी तरती भय सुखाई समझ काम सुख सोची भय अकंटक साधक जोगी जोगी अकंटक भय पति गति सुनत रति मूर्छित भई प्रति बदति बहु भाति करुणा करती शंकर पं गई अति प्रे कर विनती विविध विधि जोरी कर सन दार् मुख रही प्रभुआस शुक्रपाल शिव बला निरख गोले सही अब तेरति सव नाथ कर हुई है नाम दिन बप व्यापे सदन पुने सुन निज मिलन प्रसंग रामचंद्र के पवन सुतान के निकेत तो क्या उसने शोक तो किया कि देख रसाल रसाल उसको काम को आया और वो उसने रसाल एक आम का पेड़ देखा बर साखा और उसकी एक शाखा देखी और श्रेष्ठ शाखा देखी बर शाखा के मन बहुत सुंदर शाखा <स्थाखा> माने कई प्रकार से उत्सित थी वो पंडित जदा शंकर जी थे उसी तरह वो आम के वृक्ष की शाखा उसी तरफ की तरफ थी इसलिए और उस शाखा के ऊपर बैठने के लिए कामदेव को बड़ा सुंदर स्थान था उसमें बहुत से पत्ते भी थे और बौर भी उसमें लगा हुआ था उन बौरों के कारण से, से पत्तों के कारण कामदेव को वहाँ छिपने के लिए भी स्थान था इस प्रकार से वो कवि दृष्टि से उसने उस वृक्ष की शाखा की तलाश की और उसके ऊपर चढ़ गया उसको ये लगा कि यहां की यहाँ से वृक्ष की शाखा के ऊपर से बैठ करके वहाँ से यदि हम बाढ़ चलाएंगे शंकर जी के ऊपर तो फिर ये जो है उनकी समाधि भंग हो जाएगी तो इसलिए इस प्रकार से मोर्चाबंदी उसने की और काम की मोर्चा बंदी आम के पेड़ की शाखा की कभी का ये कहना है कि आम का वृक्ष जो है वो हो और वृक्ष के तो जितने वृक्ष हैं वे सब हैं है। बसंत ऋतु में वृक्ष जो आम के वृक्ष में भी दौर लगते है और उसकी विगंध चार फैलती है उसमें खुद खुद नए पत्ते निकल आते है बीच बीच में लाल लाल पत्ते भी उसमें समय होते हैं तो ये सब आम का वृक्ष जो है वो ही काम का बड़ा सहायक है सबसे अधिक सहायक अन्य वृक्षों के पीछा ये आम का वृक्ष है इसलिए काम में इसी की सहायता दी तो देख रिटा बी पर चढ़े मदन मन माखा उसके ऊपर तो उस जा करके पहली कहिया की कोत्यो तो मैंने कोत्यो मैं क्रोध करके जाकर के शाखा के ऊपर चढ़ गया और वहाँ से मन माखा मन में माखा मन में क्रोध किया उसने माखना के मन क्रोध करना है जैसे माखे लखन कुटिल भाई कु भई भंगेपट फरक महेंद्र स्वयं ये सबका वर्णन जैसे कहा ये तो ये लक्ष्मण के क्रोध का लक्षण है ये जब क्रोध आता है तो ये लक्षण आते हैं माखे लखन कु भाई भंगे भंग टेड़ी हो जाना ये क्रोध का लक्षण है अब कोई कहे भूंगा चेरी हो गया तो हो जाएंगे कड़ी हम तो क्रोध छोड़े नहीं वो चेरी भूंगा जो है क्रोध का लक्षण ही फड़क रहे ऐसी फड़क रहे कोई बात नहीं है तो ऐसा नहीं है वो क्रोध आ रहा है भीतर से इसलिए वो ये लक्षण उसके क्रोध के ऐसे जो है मन में इसने जो क्रोध किया काम ने तो ये है उसके ऊपर चढ़ करके क्रोधित होकर के अब करता को मैंने एक प्रकार से क्रोध शक्ति को उत्पन्न करता है व्यक्ति को जो आक्रमणकारी शक्ति व्यक्ति में आती है तो उसके अंदर क्रोध भी उत्पन्न होता है फिर वो आक्रमण करता है वैसे काम जो है आक्रमण को पर करने के लिए है इसलिए वो क्रोधित होता है और क्रोध तो के कारण उसके अंदर शक्ति आती है और अपनी पूरी शक्ति लगा करके फिर संकट पर, पर आक्रमण करता है तो वहां आक्रमण क्या करता है की सुमन शातन के सरसंधा ने अपने बाढ़ के धनुष के ऊपर उसने सुमन सात के ऊपर फूलों के धनुष के ऊपर उसने अपने बाँध चढ़ाए अब जानते कदम कह रहा है की इसका धनुष जो है फूलों के हैं। फूलों का धनुष फूलों के बाँध यही छोड़ता है उसने अपने फूलों का बाँध रामदेव को तो अपने इस बात का पूरा विश्वास है की फूलों का बाढ़ जरूर है कोमल जरूर है लेकिन प्रहार करने के लिए किसी के हृदय को विदीर्ण करने के लिए ये सबसे ज्यादा शक्तिशाली इनसे ज्यादा शक्तिशाली लोहा लंगल कोई भी पत्थर इत्यादि वो भी नहीं हो सकता सबसे ज्यादा शक्तिशाली है तो सुमन चाप ने जो सर संधाने अब इसमें जो ये कहने के लिए जो धनुष है कहने के लिए बाण है लेकिन फिर याद रखने चाहिए ये पंच बाण है और ये शब्द स्पर्श प्रसुगंध के ये बाण है और उसका धनुष जो है मन का धनुष जिसके कूपर्ष में जो है वो हो ध्यान, ये सब रचना कार्य करते हैं जिनके गुजरा को छोड़ता है के मन में हैं और फिर ये सब विषय मन में उद्विग्न करते हैं शिक्षा तो ने विषम दिश और लागे विषम करते ये दिखा दिया कि पांचों बालों में पहले तो शंकर जी समाधि थे तो केवल इनके चलह इत्यादि के जो मधुश्वर पक्षियों को सुनाई दे रहे थे तो एक ही बाण प्रवेश किया थाने पांचों को कहते हैं छोड़े और उड़ लागे और वो भगवान शंकर जी के हृदय में प्रविष्ट हो गए और छूट समाज सम्भ तब जागे तब शंकर जी के समाज छूटे शंकर जी फिर भगवान का ध्यान कर रहे थे घर पहले फिर वो जो हो अपने देह भाव हाँ में आ गए आई इसके माने कि सम्भु समाज समाज सब जागे समाज से उठने को जागना कहते हैं जैसे कोई तो शिशुता अवस्था में चला जाए तो सोराग और शुष्पतावस्था से उठ गया तो कभी जाग गया इस प्रकार से समाज भी शिशुप्ता अवस्था के समान है जैसे शिशुष्तावस्था में बाई जगत से कोई सम्बन्ध नहीं रह जाता अंतर जगत के सपना से भी संबंध नहीं रह जाता कहीं किसी का दूध नहीं होता इसी प्रकार से समाज है समादि, समादि में भी बाईजगत का बोध नहीं होता लेकिन वो हो जैसे शिक्षित अवस्था में अविद्या बनी रहती है, समाज की अवस्था में अविद्या नहीं रह जाती इसलिए उस अवस्था में व्यक्ति को अपनी सुखानभूति होती है समाज में है सुखानभूति हो रही है ये उसे ज्ञान होता है अज्ञान तो नहीं रहता लेकिन बाई जगत से उसका संपर्क नहीं बाई जगत का प्रभाव उसके ऊपर नहीं पड़ता ये समाज की अवस्था तो इसलिए कहते हैं कि छोट समाधि जागे और भय छी तब शंकर मन में विशेष हुआ। बस वही विक्षेप्रोध आ गया शंकर जी के मन में क्रोध आ गया विक्षेप उत्पन्न हो गया और तो उसका क्या होने लगा कि नहीं उधार सकल देखी तो शंकर जी ने क्रोध में भरे हुए मन से आखे को लीन सचार कर देखा क्या मामला है क्यों समाधि धन क्या हो गया अपने अंदर तो जब चारों तरफ उन्होंने शंकर जी ने देखा तो क्या देखा कि सौरभ पल्लव मदन बिलोका तो देखा सौरभ मन सुगंध चारों तरफ छाई हुई पल्लव वृक्ष पत्ते दिखाई दिए आम के वृक्ष के और उसमें बौर दिखाई दिए सौरभ बौर दिखाई दिए सुगंधित उसमें मदन बिलोका देखा उन पत्तों के पीछे आम के पेड़ के पत्तों के साखे के पीछे वहाँ रामधुंस बाढ़ वहाँ बैठा हुआ शंकर जी ने देखा कहा कि इसी का जैसा आक्रमण इसी में किया हुआ है ये अपनी शक्ति दिख रहा है ये देखो और चारों तरफ जो है दिखाई दिया चारों तरफ सुंदर सभी दिखाई दी शंकर दिखा। जी जब समाधि में बैठे हुए तब ये प्रकार की नहीं थी लेकिन अब आखिर खोल करके देखा तो वहाँ राज दिखाई दे रहा है सभी सुंदर सा वातावरण दिखाई दे रहा है जब शंकर जी समझ गए किसी ने काम नहीं सब लीला की इसी ने चारों तरफ ये बसंत फैला रखा है और सब इस प्रकार से ये आक्रमण हमारे मन के ऊपर कर रहा है तो भय को तो कमते उतरायों का तो काम को देखकर के शंकर जी को इसी ने हमारे समाज भंग कर दी है इससे शंकर जी को उनको ही शंकर जी को भी आया काम ने क्रोध करके शंकर जी के ऊपर आक्रमण किया और शंकर जी ने क्रोध किया काम के ऊपर तो उसका क्या प्रभाव हुआ काम के ऊपर क्रोध किया दे दे दे। <laughs> तो कैमते उत्तरायों का तीनों लोग काम हमारे शंकर का जी का क्रोध जो वो तीनों लोगों का प्रभाव डालने वाला है शंकर जी जो है अब देखो ये सब वेदांत की थोड़ी बातें हैं जब व्यक्ति का दृष्टि से अपने दृष्टि व्यक्तित्व से उतर उठ करके समस्त से उसका संबंध हो जाता है ईश्वर भाव को प्राप्त हो जाता है तो उसका संबंध सारी जगत से हो जाता है जब कोई व्यक्ति है तो उसके व्यक्ति का क्रोध होगा तो अपने ऊपर होगा अपने आस पास कुछ दूर उसका प्रभाव पड़ेगा लेकिन अगर वही व्यक्ति अपने व्यक्तित्व से उत्तर भाव को प्राप्त कर लिए क्रोध होगा हो संसार के ऊपर इस बात को सुनने के सब सिद्धांत है ये वेदांत के ये किस प्रकार के कार्य करते हैं जो तो कहते हैं की भय को तो उतरे लोका शंकर जी को क्रोध आया तो तीनों लोक अपने लगे और कल से वो तीसर नयन धारा शंकर तो जी ने अपना तीसरा नेत्र खोल लिया दो नेत्रों से तो देखा कि आश्चर्य क्या है अब शंकर जी को क्रोध गया और में उन्होंने तीसरा नेत्र खोल लिया तो चित्तवत काम भय छारा तीसरे नेत्र से जैसे ही देखा तो उसमें जो वो तीसरे नेत्र से ज्ञान की अग्नि प्रदीप्त हुई और उसने जो ये काम की अग्नि को नष्ट कर दिया अपने का नेत्र खोला तो खुला, तो तीसरे नेत्र को तो खुलते ही काम जल करके भस्म ये तो कथा हो गई लेकिन तीसरे नेत्र से काम भस्म क्यों हो गया तीसरे नेत्र में क्या बात थी शंकर जी के तीन नेत्र हैं, दो नेत्र तो सामान्य नेत्र हैं, और तीसरा नेत्र जो है उनका ज्ञान का नेत्र व्यक्ति तो को ज्ञानोदय प्राप्त हो जाता है तो उसके हृदय में एक तीसरा नेत्र ज्ञान का नेतृत्न हो जाता है ज्ञान के नेत्र का प्रभाव ये है कि उसके सामने फिर कोई अज्ञान अविद्या और उससे उत्पन्न होने वाले जितने विकार हैं वो कुछ नहीं करते जल वो काम ठोट लो मो मीसा दे प्रखंड का जितने विकार हैं वो सब ज्ञान की अग्नि में सब जल करके नष्ट हो जाते हैं तो उसके उसके पर कोई उसके उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं दिखा पाते ये नियम हो गया तो उसी नियम के अनुसार भगवान शंकर ने तीसरा खोला तो काम जल करके नष्ट हो गया अब देखो काम भी जो है वो तीनों लोगों को काम भी जो है वो प्रभावित करके पीड़ित कर देने वाला है हैीड़ित हो गए तो इस काम का विनाश करने के लिए शंकर जी विनाश करते हैं तो अपने ज्ञान के नेत्र से इसका विनाश करते हैं तो इससे पता चलता है कि कामनाए हों चाहे कल इंद्री की चाहे स्पर्श इंद्री की हो चाहे नेत्र इंद्री की हो चाहे स्वाद इंद्री की चाहे नासिका के घे इंद्री की हो किसी प्रकार की भी कामनाएं हों ये कामनाएं व्यक्ति विचार के द्वारा तो बहुत कुछ इनको समित कर सकता है बहुत कुछ इनको इनको दबा सकता है हटा सकता है इनसे अपने आप को बचा सकता है लेकिन ये सबके सब, सब अंत में नष्ट कद होते हैं जब व्यक्ति के होदय आत्मज्ञान परमात्म ज्ञान उदय होता है तो उसके प्रकाश में ये सबके सब, सब समाप्त हो जाते हैं नष्ट हो जाते हैं काम इस प्रकार से जलकर करके भस्म हो गया अब कहते हैं कि हाहाकार भय जग भारी सारे संसार में अब हाँ पड़ गया काम जलकर के नष्ट हो गया हाहाकार नष्ट डरपेश्वर भय असुर सुखारी डरपेश्वर देवता दल गए भय असुर सुखारी असुर लोग प्रसन्न हो देवता लोग डर गए अब देवताओं में से काम जो वो देवताओं का ही सेवक था वो आया इसलिए देवताओं को भय लगा कि देखो काम भी डर गए नष्ट हो गया तो अब क्या होगा ये तो नष्ट हो गया जल गया समाप्त हो गया तो देवताओं का भी जीवन काम से ही बनकर है देवता लोग काम से मुक्त नहीं हैं उनके भी साथ में काम रहता है लेकिन छात्रों ने देखा कि देवताओं का काम जल तो देवताओं लो का लोग असरों में कोई अच्छा हुआ देवताओं में से एक देवता मरा तो भय असुर सुखारी असुर सुखी होगा लेकिन असुल काम के बस में ये पहले कह लेकिन जिस काम के बस में असल है वो काम दूसरा काम तो ये देवताओं वाला जो काम था ये दूसरा काम है। तो काम में भी स्वास्थ्य अंत है धर्माविरुद्धो सु जब गीता में देखते हैं तो भगवान कहते हैं काम दो प्रकार है एक धर्म के अविरुद्ध और दूसरे धर्म के विरुद्ध तो so, जो धर्म के विरुद्ध काम है वो तो असुरो का साथी है और ये जो साथी है जो धर्म के अविरुद्ध है ऐसा काम है वो देवताओं का साथी है लेकिन काम क्या देवताओं के साथ रहे चाहे असुर के साथ रहे चाहे अनुकूल हो चाहे प्रतिकूल हो चाहे धर्म के अनुकूल हो चाहे धर्म के प्रतिकूल हो लेकिन काम के अपने दोष नहीं है अब देखते, है कि देखते हैं कि व्यक्तियों में जो अधर्म का जीवन जीने वाले आखिरी राक्षसी स्वभाव के व्यक्ति हैं वे भी काम के अधीन हैं, कामनाओं के अधीन होकर के द्वाचार भ्रष्टाचार करते हैं उसमें पर्वत होते हैं अधर्म में प्रवृत्त होते हैं उनमें लगाने वाला कौन है ये काम ही है, है। जैसे अर्जुन ने पूछ लिया भगवान से तीसरे अध्याय भगवान हम जो काम नहीं करना चाहते अशुभ अधर्म है नहीं करना चाहिए वो क्यों करने लगते हैं भगवान तो ने कहा क्यों करने लगते हैं काम के कारण करने लगते हैं कामेश क्रोधेश रजुम समा यही उत्पन्न होता है तो काम है ही व्यक्ति को क्रोध ही व्यक्ति को जो नहीं करना चाहिए उस प्रकार के कराता। कराता। तो काम कराता है अधर्म वही प्रगति कराता है तो एक तो काम की स्थिति ये है इसका वर्णन है फिर देखते है कि व्यक्ति मान लो धर्म का आचरण करिए और अपने ऊपर थोड़ा संयम करे तो धर्म का आचरण करने वाले व्यक्ति में ऐसा थोड़े होता है जो उसके सप्ताह में समाप्त होगा धर्म का आचरण करने वाला व्यक्ति भी कामना रखेगा वो भी चाहेगा कि हम नियम काम करें, सच्चाई के साथ जीवन जिये धर्मोपार्जन करें और संसारी सुख प्राप्त करे यश की प्राप्त करे स्वर्ग प्राप्त करें ये कामना फिर भी उसके साथ में तो जब ये तीनों कामनाएं जो है ये है ये धर्म से अविरुद्ध कामनाए कोई भौतिक का सुख अगर ईमानदारी से प्राप्त करना चाहता है तो धर्म विरोधी नहीं है अगर कोई यश चीज प्राप्त करना चाहता है प्रशंसा प्राप्त करना चाहता है धर्म के विरोधी नहीं है कोई व्यक्ति इसी प्रकार से स्वर्ग प्राप्त करना चाहता तो वो भी धर्म के विरोधी नहीं है लेकिन इतने मात्र से कोई व्यक्ति जो वो हो <coughs> अपनी पूर्णता से नहीं प्राप्त करनी अब उसके बाद जब उसे परमात्मा क्षेत्र में जाना होगा परमात्मा की भक्ति प्राप्त करनी है उपासना प्राप्त करनी है ज्ञान प्राप्त करना है पूर्णता प्राप्त करनी है तब उसको काम के समाप्त करना पड़ेगा भौतिक सुख की कामना त्याग पड़ेगी की कामना भी पड़ेगी स्वर्गीश करेगा समस्त को आगे पर आता मिलेगा तब तो वो तो तो तो तो व्यस्त होगा वैराग्य आएगा ज्ञान आएगा विज्ञान आएगा परमात्मा की प्राप्ति होगी सुपासना तो करेगा भक्ति प्राप्त होगी भगवान की निकटता शरणागति इसको प्राप्त होगी तो ये व्यक्ति तो को इन कामनाओं का चार अंत में धार्मिक पुरुष भी करना पड़ेगा इसलिए कहते हैं धर्म दोनों के दोनों ही नाशवा काम को दोनों प्रकार ऐसी चाहे धर्म के विरुद्ध हो और चाहे धर्म के अनुकूल हो परमाश् को इन दोनों प्रकार की कामनाओं से छुटकारा प्राप्त करना पड़ेगा तो शंकर जी जिस काम का विनाश किया ये देवताओं के वर्ग का और जो धर्म का विरोधी था उसको उसमें जो, उसको भगवान शंकर जी ने भर्षण कर दिया का को, काम का जो देखते हैं, तो जब काम ने शंकर जी के साथ चला और उसने अपना प्रभाव दिखाया सारे संसार के ऊपर वहाँ पे दशा हो गई थी कि सुख से सबके सब बह सब गए थे इसकी मन उस समय काम ने जो रूप धारण किया था वो निशाकर उसका जब काम ने क्रोध किया तो वो उसका आश्रित स्वरूप प्रकट हो गया और सारा संसार उसने दुखी कर दिया ये भी दिखाया लेकिन यहाँ पर आकर के जिस काम का भसन कर दिया भगवान शंकर जी ने वो जी के पास आकर के काम का जो निशाचरी रूप था वो तो पहले ही समाप्त हो गया शंकर जी के पास आते ही क्योंकि शंकर जी के सामने उसका बल चले ही नहीं उसके जितने सैनिक थे वे सबके सैनिक भी प्राप्त हो गए तब काम का जो उच्च रूप था धर्मानुकूल रूप था तो उसने शंकर जी को परमण किया लेकिन शंकर जी ने उसको भी समाप्त कर दिया कि क्रम क्रम से इस प्रकार हो गया। इस प्रकार से जब हो गया तो क्या हुआ सुख सोच नहीं भोगी कहते हैं देखो की योगी लोग जो थे ये सोचने लगे कि तरह तो अच्छा हुआ भोगी लोग थे वो तो काम को समझ करके सोचने लगे मैंने संसारी व्यक्ति थे उन्होंने कहा कि जबकि काम ही समाप्त हो जाए तो सुख ही समाप्त सब इस पर शुरू कर विषय में जीवन के सुख हैं और वो प्राप्त नहीं होंगे तो जीवन के लिए कभी कभी देखने में आता है कि तो लोग इस प्रकार से मिले वो लोग कहते हैं जब जाद ज्यादा वृद्धावस्था आ गई अब न स्वादिष्ट वस्तु खा सकते हैं न अन्य प्रकार का कोई विषय भोग कर सकते हैं सब इंद्रिया उनकी शिथिल हो गई आँख का आंखों से दिखाई नहीं देता से सुनाई नहीं देता अब ट्रांजिस्टर में सुनना चाहे संगीत में सुनना चाहे तो ट्रांजिस्टर काम नहीं करता आँखों ऐसी टेलीविजन देखना चाहे तो वो भी देखने लायक आँखें नहीं रह तो गई स्वाद विभाग अब जीव सिर्फ चटपटी चीजें खाना चाहे मीठी चीजें खाए डॉक्टर ने उसने भी मना कर दिया तो इसके मैंने इस प्रकार ऐसी जब सभी विषयों के लिए प्रतिबंध लग गया या द्वार सबके बंद हो गए उनको सबको प्राप्त करने का अधिकारी हो गया तब क्या सोचता अरे अब जीना बेकार अब जीना किस काम का मैंने उसको इनको ये नहीं दिखाई देता कि अब हम दुष्यों का भोग नहीं कर सकते तो अब शेष जीवन बचाए थे परमात्मा लगाना चाहिए भगवान की भक्ति प्राप्त करें ज्ञान प्राप्त करें वहां लगाए सभी पूछता उधर की तरफ कभी ज्ञान भी नहीं कभी उसका संसार भी नहीं पड़ा कभी सत्संग भी नहीं किया तो परिणाम ये कि फिर अपने आप को गति बिल्कुल भावना में पाता है बड़ा पश्चाताप करता है दुखी होता है परेशान होता है और मरने की तैयारी करता है मृत्यु का आह्वान करता है शेषता ज्ञान मरिया की इच्छा है कोई कोई व्यक्ति तो मर जाने के लिए गैस खाने के भी तैयार हो जाते हैं खा भी देते हैं मरे कि न मरे तो कई प्रकार की स्थितियां तो आती है वो भी कस्तप करते हैं अब बीमारियां हैं कहीं कोई सुख संसार का है नहीं तब तो जीवन जी के बेचारे क्या करें तो इसे अच्छा चलो मर जाओ तो ये सब दशा होती है लोगों की तो वही कहते हैं कि समझ काम सुख सोच अगी भोगी, भोगी लोगों को सोचने पड़ गए दुखी हो क्या करेंगे अब जीवन बेकार हम लोगों लेकिन भाई कंटक साधक योगी लेकिन जो भगवान के भक्त थे योगी थे भगवान के ध्यान में लगे हुए थे नाम जप इत्यादि में लगे थे में लगे हुए थे परमात्मा के चिंतन में लगे हुए थे इन लोगों का चलो कंटक में था अभी तक ये काम बार बार मन में आकर के विक्षेप उत्पन्न करता था अब भगवान में ध्यान नहीं लगता था जब में मन नहीं लगता था अब ये मर गया खत्म हुआ तो हमारा छुटकारा हमारी साधना निश्चिंत होकर होगी तो देखो उसी के काम के मरने पर समाज में संसार में अलग अलग प्रकार के प्रभाव पड़े एक जगह वो डर गया दूसरा सुखी हो गया तीसरा सोच में पड़ गया चौथा अकंटक हो गया इस, इस प्रकार से एक ही घटना का प्रभाव संसार में भिन्न भिन्न प्रकार से पड़ता है तो मुख्य बात ये है जोगी अकंटक रहे उसको रिपीट करते हैं फिर तो देखो जोगी तो अकंटक हो गए मैं कंटक यही साधना में सिद्ध द्वारा कह कहते हैं कि परमार्थ के मार्ग में भक्ति में ज्ञान में कंटक क्या है बस एक काम तीसरा अध्याय देख लो सिर्फ यहाँ पे कथा के रूप में है और सिद्धांत के रूप में गीता के तीसरे अध्याय में भगवान ने काम का वर्णन तीसरे अध्याय में किया यार जो अर्जुन ने पूछा की हम क्यों प्राप्त प्रवृत्त होते हैं तो हमें इस प्रोजेक्ट कह फिर काम के क्या क्या रूप है कैसे अज्ञान के कारण काम उत्पन्न होता है और काम के कितने रूप है कितने वास्त स्थल है ये कहाँ कहाँ रहता है तो भगवान ने बताया इंद्रियों में भी रहता है मन में भी रहता है बुद्ध में भी रहता है एक जगह भगा दूसरी जगह भाग जाता है दूसरी जगह भगवान दूसरी जगह भाग जाता है कभी कभी लगता है कि तो खत्म हो गया लेकिन वो कहीं न कहीं चित्र में जा करके कोने में बैठा रहता है और मौका पाकर के फिर निकल आता है ये सब वर्णन भगवान ने वहाँ पर गीता में उस स्थान पर है और फिर तो बताया की देखो ये सब अपने अंदर चुने बंदी करके काम रहता है और निकाले नहीं निकलता वहां से मारे नहीं मरता है तो फिर क्या करना चाहिए क्या क्या उन्होंने फिर आक्रमण करने के तरीका वहां बताया इस काम पर तो आक्रमण करो इस काम को निकालो बाहर करो समाप्त करो यही कंटक है ये रास्ता है, के मार्ग में जाने वाले के लिए जो रास्ते में लुटेरे ले जाते हैं वो तो एक प्रकार का लुटेरा है साधक को लूट लेता उसकी साधक की जितनी साधना संभव की है तपोवाल इतारी है उनका सबका यह विनाश कर देता इसलिए उससे बचो उसको विनाश करो तो वहां पर भगवान ने बता दिया कि सबसे पहले इंद्रियों के ऊपर मैं इंद्रियों में जो ये बात करता है उसके ऊपर आक्रमण करूँ कर बता दिए उसको साथ में देखना चाहिए उस तो स्थल को देखे गीता भी सक जाएगा इस स्थल को देखें तो योगी भय जहाँ ये काम समाप्त हो गया तो योगी जो यो कंटक समाप्त हो गए और गतिस्पति गति सुनकर भई और जैसे काम की पत्नी जो थी रहती उसने जब सुना कि उसका पति इस प्रकार के शंकर के द्वारा भस्म हो गया मारा गया तब तो वो मूर्छित हो गई मैंने बहुत दुखी हुई और जब बहुत दुख होता है तो बेहोशी आ जाती है ऐसे बेहोशी आ गई उसको और फिर जब वो होश में आई तब उसके बाद फिर वो हो शंकर जी के पास गए देवताओं ने समझाया कि भाई शंकर जी ने कर दिया अब और कोई तुम्हारा कोई कुछ बचाव नहीं कर सकता कल्याण नहीं कर सकता तुम शंकर जी के पास ही जाओ चरोदात करना करोती हुई और बदत के माने है काम की महिमा का वर्णन करते हुए ये कहते हुए ये काम तो बहुत अच्छा है भगवान इतना सुंदर था ये काम इसके काल से सारा संसार भरा सुखी था और सारी सृष्टि इसके काम के कारण ऐसी चल रही थी अगर आप इसी का विनाश कर दोगे तो फिर यह सत्य कैसे चलेगी फिर ब्रह्मांड का स्वामी समाप्त हो जाएगा फिर तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा इस प्रकार से कहती हुई उसकी महिमा का वर्णन करते हुए शंकर जी के पास गई और रोती हुई और फिर कहने लगी हमारा क्या हो इस प्रकार से दुखी हुई तो अभी प्रेम कर विनती विधि विधि जोड़ कर सन्मुख रही और शंकर जी की विनती करेंगे शंकर जी की महिमा सुनाने के आप तो सर्व शक्तिमान भगवान हो पर परमात्मा स्वरूप आप तो सब कुछ कर सकते हो उसका जैसे आपने विनाश कर दिया तो हमारी ऊपर कृपा करो उसको फिर जीवित कर दो ऐसे करके उसने जो है फिर बहुत बार उससे प्रार्थना की कि इसके बिना कैसे संसार चलेगा हमारा जीवन कैसे चलेगा ये सब बार बार उसने प्रार्थना की शंकर जी से तब तो प्रभु आशुतोष तो भाई संकर जी तो शंकर जी तो आशुतोष शंकर जी जैसे जैसे रुद्र है और जैसे दुराधर्श है जैसे दुर्गम है तैसे आशुतोष आशुतोष में जल्दी प्रसन्न हो जाने वाले तो जैसे उसने प्रार्थना की शंकर जी हो गए और क्यों प्रसन्न हो गए कहते हैं कि कपाल शिव शंकर जी के काले धान है आशुतोष हैं अगला लेरक उन्होंने देखाइया